से सांझ तक न मालूम कितने प्रकार के दुखी लोगों से मेरा मिलना होता एक बात की मैं तलाश करता रहा हूं कि कोई ऐसा दुखी आदमी मिल जाए जिसके दुख का कारण कोई और हो अब तक वैसा आदमी खोज नहीं पाया दुख चाहे कोई भी हो दुख के कारण में आदमी खुद स्वयं ही होता है दुख के रूप अलग है लेकिन दुख की जिम्मेवारी सदा ही स्वयं की दुख कहीं से भी आता हुआ मालूम होता हो दुख स्वयं के ही भीतर से आता है चाहे कोई किसी परिस्थिति पर थोपना चाहे चाहे किन्हीं व्यक्तियों पर संबंधों पर संसार पर लेकिन दुख के सभी कारण झूठे हैं जब तक कि असली कारण का पता न चल जाए और वो असली कारण व्यक्ति स्वयं ही पर जब तक ये दिखाई ना पड़े कि मेरे दुख का कारण मैं हूं तब तक दुख से छुटकारे का कोई उपाय नहीं क्योंकि ठीक कारण का ही पता ना हो ठीक निदान ही ना हो सके तो इलाज के होने का कोई उपाय नहीं और जब तक मैं भ्रांत कारण खोजता रहूं, तब तक कारण तो मुझे मिल सकते हैं, लेकिन समाधान दुख से मुक्ति दुख से छुटकारा नहीं हो सकता और आश्चर्य की बात है कि सभी लोग सुख की खोज करते हैं और शायद ही कोई कभी सुख को उपलब्ध हो पाता है इतने लोग खोज करते हैं इतने लोग श्रम करते हैं जीवन दांव पर लगाते हैं। और परिणाम में दुख के अतिरिक्त हाथ में कुछ भी नहीं आता जीवन के बीच जाने पर सिर्फ आशाओं की राख ही हाथ में मिलती सपने टूटे हुए इंद्रधनुष कुचले हुए असफलता विफलता विषाद मौत के पहले ही आदमी दुखों से मर जाता मौत को मारने की जरूरत नहीं पड़ती आप बहुत पहले ही मर चुके होते जिंदगी ही काफी मार देती जीवन आनंद का उत्सव तो नहीं बन पाता दुख का एक तांडव नृत्य जरूर बन जाता और तब स्वाभाविक है कि ये संदेह मन में उठने लगे कि इस दुख से भरे जीवन को क्या परमात्मा ने बनाया होगा और अगर परमात्मा इस दुख से भरे जीवन को बनाता है तो परमात्मा कम और शैतान ज्यादा मालूम होता है। और अगर इतना दुख जीवन का फल है तो परमात्मा सदिस्ट दुखवादी मालूम होता है। लोगों को सताने में जैसे उसे कुछ रस आता हो तो फिर स्वाभाविक ही है कि अधिक लोग दुख के कारण परमात्मा को अस्वीकार कर दे जितना ही मैं इस संबंध में लोगों के मनों की छानबीन करता हूं तो मुझे लगता है कि नास्तिक कोई भी तर्क के कारण नहीं होता नास्तिक लोग दुख के कारण हो जाते तर्क तो पीछे आदमी इकट्ठे कर लेता लेकिन जीवन में इतनी पीड़ा है कि आस्तिक होना मुश्किल इतनी पीड़ा को देखते हुए आस्तिक हो जाना असंभव है या फिर ऐसी आस्तिकता झूठी होगी ऊपर ऊपर होगी रंग रोगन की गई होगी ऐसी आस्तिकता का हृदय नहीं हो सकता आस्तिकता तो सच्ची सिर्फ आनंद की घटना में ही हो सकती जब जीवन एक आनंद का उत्सव दिखाई पड़े अनुभव में आए तो ही कोई आस्तिक हो सकता है आस्तिक शब्द का अर्थ है समग्र जीवन को हां कहने की भावना लेकिन दुख को कोई कैसे हां कह सके आनंद को ही कोई हां कह सकता है दुख के साथ तो संदेह बना ही रहता है शायद आपने कभी सोचा हो या ना सोचा हो कोई भी नहीं पूछता कि आनंद क्यों है लेकिन दुख होता है तो आदमी पूछता है दुख क्यों है दुख के साथ प्रश्न उठते हैं। आनंद तो निष्प्रश्न स्वीकार हो जाता है अगर आपके जीवन में आनंद भी आनंद हो तो आप ये न पूछेंगे कि आनंद क्यों है आप आस्तिक होंगे क्यों का सवाल ही ना उठेगा लेकिन जहां जीवन में दुख ही दुख है वहां आस्तिक होना थोथा मालूम होता है वहां तो नास्तिक ही ठीक मालूम पाता है क्योंकि वो पूछता है कि दुख क्यों थे और दुख क्यों है यही सवाल गहरे में उतर के सवाल बन जाता है कि इतने दुख की मौजूदगी में परमात्मा का होना असंभव इस दुख को बनाने वाला परमात्मा हो सके ये मानना कठिन और ऐसा परमात्मा अगर हो भी तो उसे मानना उचित भी नहीं जीवन में जितना दुख बढ़ता जाता है उतनी नास्तिकता बढ़ती जाती नास्तिकता को मैं मानसिक मनोवैज्ञानिक घटना मानता हूं तार्किक बौद्धिक नहीं कोई तर्क के कारण नास्तिक नहीं होता यद्य जब कोई नास्तिक हो जाता है तो तर्क खोजता है सिमोनुअल ने एक फ्रेंच विचारक महिला ने लिखा है अपने आत्मकथ्य में कि 30 वर्ष की उम्र तक सतत मेरे सिर में दर्द बना रहा मेरा शरीर अस्वस्थ था और तब मेरे मन में ईश्वर के प्रति बड़े संदेह उठे और ये ख्याल मुझे कभी भी ना आया कि मेरे शरीर का ईश्वर के संबंध में उठने वाले प्रश्नों का कारण और फिर मैं स्वस्थ हो गई और शरीर ठीक हुआ और सिर का दर्द खो गया तो मुझे पता न चला कि मेरे प्रश्न जो ईश्वर के संबंध में उठते थे संदेह के वो कब गिर गए और बहुत बाद में ही मुझे होश आया कि मैं किसी क्षण में आस्तिक हो गई वो जो जीवन में स्वास्थ्य की धार बहने लगी वो जो जीवन में थोड़े से रस की झलक आने लगी वो जो जीवन में थोड़ा अर्थ और अभिप्राय दिखाई पड़ने लगा फूल आकाश के तारे और हवाओं के झोंकों में आनंद की थोड़ी सी खबर आने लगी तो सिमोन वेल का मन नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ झुक गया और तब उसे ख्याल आया कि जब वो नास्तिक थी तो नास्तिकता के पक्ष में तर्क जुटा लिए थे उसे और अब जब वो आस्तिक हो गई तो उसने आस्तिकता के पक्ष में तर्क जुटा लिए तर्क आप पीछे जुटाते हैं पहले आप आस्तिक हो जाते हैं या नास्तिक हो जाते हैं। तर्क तो सिर्फ बौद्धिक उपाय है अपने को समझाने का क्योंकि मैं जो भी हो जाता हूं उसके लिए रेशनलाइजेशन उसके लिए तर्क युक्त करना जरूरी हो जाता है अन्यथा में अपने ही सामने अतर्क मालूम होगा मुझे खुद को ही समझाना पड़ेगा कि मैं नास्तिक क्यों हूं तो एक ही उपाय है कि ईश्वर नहीं है इसलिए मैं नास्तिक हूं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप नास्तिक तो इसलिए नहीं कि ईश्वर नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप दुखी हैं। आपकी नास्तिकता आपके दुख से निकलती है, और अगर आप कहते हैं कि मैं दुखी हूं फिर भी आस्तिक हूं तो मैं आपसे कहता हूं आपकी आस्तिकता झूठी और ऊपरी होगी दुख से सच्ची आस्तिकता का जन्म नहीं हो सकता क्योंकि दुख के लिए कैसे स्वीकार किया जा सकता दुःख के प्रति तो गहन अस्वीकार बना ही रहता और तब फिर एक उपद्रव की घटना घटती तो ने लिखा है कि हे ईश्वर मैं तुझे तो स्वीकार करता हूं लेकिन तेरे संसार को बिल्कुल नहीं लेकिन बाद में उसे भी ख्याल आया कि अगर मैं ईश्वर को सच में ही स्वीकार करता हूं तो उसके संसार को अस्वीकार कैसे कर सकता हूं और अगर मैं उसके संसार को अस्वीकार करता हूं तो मेरे ईश्वर को स्वीकार करने की बात में कहीं ना कहीं धोखा है जब कोई ईश्वर को स्वीकार करता है तो उसकी समग्रता में ही स्वीकार कर सकता है ये नहीं कह सकता कि तेरे संसार को मैं स्वीकार करता हूं ये आधा काटा नहीं जा सकता ईश्वर को क्योंकि ईश्वर का संसार ईश्वर ही है और जो उसने बनाया है उसमें वो मौजूद है और वो जो हमें दिखाई पड़ता है उसमें वो छिपा है जो आदमी दुखी है उसकी आस्तिकता झूठी होगी वो छिपे में नास्तिक ही होगा और जो आदमी आनंदित है अगर वो ये भी कहता हो कि मैं नास्तिक हूं तो उसकी नास्तिकता झूठी होगी वो छिपे में आस्तिक ही होगा बुद्ध ने इनकार किया है ईश्वर से महावीर ने कहा है कि कोई ईश्वर नहीं है लेकिन फिर भी महावीर और बुद्ध से बड़े आस्तिक खोजना मुश्किल और आप कहते हैं कि ईश्वर है लेकिन आप जैसे नास्तिक खोजना मुश्किल बुद्ध ईश्वर को इनकार करके भी आस्तिक ही होंगे क्योंकि वो जो आनंद वो जो नृत्य वो जो भीतर का संगीत गूंज रहा है वही आस्तिकता है सुना है मैंने यूदी एक कथा है कि परमात्मा ने अपने एक दूत को भेजा इज़राइल यहूदियों के बड़े मंदिर के निकट और मंदिर का जो बड़ा पुजारी था उसके पास वो दूत आया और उसने कहा कि मैं परमात्मा का दूत हूं और यहां की खबर लेने आया हूं तो उस पुजारी ने पूछा कि यहां की मैं तुम्हें सिर्फ एक ही खबर दे सकता हूं कि यहां जो आस्तिक हैं, उनकी आस्तिकता में मुझे शक है और इस गांव में दो नास्तिक हैं, उनकी नास्तिकता में भी मुझे शक है गांव में दो नास्तिक हैं, उन्हें हमने कभी दुखी नहीं देखा और गांव में इतने आस्तिक हैं जो मंदिर में रोज प्रार्थना और पूजा करने आते हैं वे सिवाय दुख की कथा के मंदिर में कुछ भी नहीं लाते सिवाय शिकायतों के उनकी प्रार्थना में और कुछ भी नहीं परमात्मा से अगर वे कुछ मानते भी हैं तो दुखों से छुटकारा मांगते लेकिन दुख से भरा हुआ हृदय परमात्मा के पास आए कैसे वो दुख में ही इतना डूबा है उसकी दृष्टि ही इतने अंधेरे से भरी है इस जगत में एक तो अंधेरा है जिसे हम प्रकाश जला के मिटा सकते हैं और एक भीतर का अंधेरा है उस अंधेरे का नाम दुख और जब तक हम भीतर आनंद का चिराग न जला ले तब तक हम भीतर के अंधेरों को नहीं मिटा सकते तो उस पुजारी ने पूछा कि ईश्वर के राजदूत मैं तुमसे ये पूछता हूं कि इस गांव में कौन लोग परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे तो उस राजदूत ने कहा कि तुम तुम्हें धक्का तो लगेगा लेकिन वे जो दो नास्तिक है इस गांव में वे ही परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की है पूजा नहीं की है वे मंदिर में कभी नहीं आए लेकिन उनका हृदय एक आनंद उल्लास से भरा है एक उत्सव से भरा है जीवन के प्रति उनकी कोई शिकायत नहीं और यह जीवन के प्रति जिसकी शिकायत नहीं यही आस्तिकता है मनुष्य दुखी है और दुख उसे परमात्मा से तोड़े हुए और जब मनुष्य दुखी है तो उसके सारे मन की एक ही चेष्टा होती है कि दुख के लिए किसी को जुम्मेवार ठहरा है और जब तक आप दुख के लिए किसी को जुम्मेवार ठहराते हैं तब तक यह मानना मुश्किल है कि आप अंतिम रूप से दुख के लिए परमात्मा को जुम्मेवार नहीं ठहराएंगे अंततः वही जुम्मेवार होगा जब तक मैं कहता हूं कि मैं अपनी पत्नी के कारण दुखी हूं कि अपने बेटे के कारण दुखी हूं गांवों के कारण दुखी हूं पड़ोसी के कारण दुखी हूं जब तक मैं कहता हूं मैं किसी के कारण दुखी हूं तब तक मुझे खोज करूं तो पता चल जाएगा कि अंततः मैं यह भी कहूंगा कि मैं परमात्मा के कारण दुखी हूं दूसरे पर जुम्मा ठहराने वाला बच नहीं सकता परमात्मा को जुम्मेवार ठहराने से आप हिम्मत ना करते हो खोज की और पहले ही रुक जाते हूं ये बात अलग है लेकिन अगर आप अपने भीतर खोज करेंगे तो आप अखीर में पाएंगे कि आपकी शिकायत की उंगली ईश्वर की तरफ उठी हुई है सुना है मैंने एक अरबी कहावत है कि जब परमात्मा ने दुनिया बनाई तो सबसे पहले वो भी जमीन पर अपना मकान बनाना चाहता लेकिन फिर उसके सलाहकारों ने सलाह दी कि ये भूल मत करना तुम्हारे मकान की एक खिड़की साबित ना बचेगी और तुम भी जिंदा लौटाओ ये संदिग्ध लोग पत्थर मार के तुम्हारे घर को तोड़ डालेंगे और तुम एक क्षण को सो भी ना पाओगे क्योंकि लोग इतनी शिकायतें ले आएंगे रहने की भूल जमीन तो मत करना तुम वहां से सही साबित लौट ना सकोगे कभी अपने मन में आपने सोचा है कि अगर परमात्मा आपको मिल जाए तो आप क्या निवेदन करेंगे आप क्या कहेंगे अपने हृदय में आप खोजेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसको जिम्मेवार ठहराएंगे आपके सारे दुखों के लिए धार्मिक व्यक्ति का जन्म ही इस विचार से होता है इस आत्म अनुसंधान से कि दुख के लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं दुख के लिए मैं जुम्मेवार और जैसे ही ये दृष्टि साफ होने लगती है कि दुख के लिए मैं जिम्मेवार हूं वैसे ही दुख से मुक्त हुआ जा सकता है और मुक्त होने का कोई मार्ग भी नहीं अगर मैं ही जिम्मेवार हूं तो ही जीवन में क्रांति हो सकती है अगर कोई और मुझे दुख दे रहा है तो मैं दुख से कैसे छूट सकता हूं क्योंकि जिम्मेवारी दूसरे के हाथ में है, ताकत किसी और के हाथ में मालिक कोई और है। मैं तो केवल जेल रहा हूं और जब तक ये सारी दुनिया ना बदल जाए जो मुझे दुख दे रही तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता इसीलिए कॉम्युनिज्म और नास्तिकता में एक तालमेल और मार्क्स की अंतर्दृष्टि में अर्थ है कि मार्क्स मानता है कि जब तक धर्म जमीन पर प्रभावी है तब तक साम्यवाद प्रभावी न हो सकेगा इसलिए धर्म की जड़ें काट देनी जरूरी है तो ही साम्यवाद प्रभावी हो सकता है उसकी बात में मूल्य है उसकी बात में गहरी दृष्टि है क्योंकि धर्म और साम्यवाद का बुनियादी भेद यही है कि साम्यवाद कहता है कि दुख के लिए कोई और जुम्मेवार है और धर्म कहता है कि दुख के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है यह बुनियादी विवाद है यह जड़ है विरोध की साम्यवाद कहता है समाज बदल जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे परिस्थिति बदल जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे व्यवस्था बदल जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे व्यक्ति की बदलने की कोई बात साम्यवाद नहीं उठाता कुछ और बदल जाए मुझे छोड़ के सब बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा लेकिन धर्म का सारा अनुसंधान यह है कि दूसरा मेरे दुख का कारण है यही समझ दुख है दूसरा मुझे दुख दे सकता है इसलिए मैं दुख पाता हूं इस ख्याल से इस विचार से और तब मैं अनंत काल तक दुख पा सकता हूं दूसरा बदल जाए तो भी क्योंकि मेरी जो दृष्टि है दुख पाने की वो कायम रहेगी समाज बदल जाए समाज बहुत बार बदल गया आर्थिक व्यवस्था बहुत बार बदल गई कितनी क्रांतियां नहीं हो सकी और फिर भी कोई क्रांति नहीं हुई आदमी वैसा का वैसा दुखी है। सब कुछ बदल गया अगर आज से दस साल पीछे लौटे तो क्या बचा है सब बदल गया एक ही चीज बची है दुख वैसा का वैसा बचा है शायद और भी ज्यादा बढ़ गया गीता के इस अध्याय में दुख के इस कारण की खोज है और दुख के इस कारण को मिटाने का उपाय है और यह अध्याय गहन साधना की तरफ आपको ले जा सकता है लेकिन इस बुनियादी बात को पहले ही ख्याल में ले ले तो इस अध्याय में प्रवेश बहुत आसान हो जाएगा बहुत कठिन मालूम होता है अपने आप को जिम्मेवार ठहराना, क्योंकि तब बचाव नहीं रह जाता कोई जब मैं ये सोचता हूं कि मैं ही कारण हूं अपने दुखों का तो फिर शिकायत भी नहीं बसती, किससे शिकायत करूं किस पे दोष डालू और जब मैं ही जुम्मेवार हूं तो फिर यह भी कहना उचित नहीं मालूम होता कि मैं दुखी क्यों हूं क्योंकि मैं अपने को दुखी बना रहा हूं इसलिए और मैं ना बनाऊं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं बना सकती बहुत कठिन मालूम पड़ता है क्योंकि तब मैं अकेला खड़ा हो जाता और पलायन का छिपने का अपने को धोखा देने का प्रवंचना का कोई रास्ता नहीं बचता जैसे ही ये ख्याल में आ जाता है कि मैं जिम्मेवार हूं वैसे ही क्रांति शुरू हो जाती ज्ञान क्रांति है और ज्ञान का पहला सूत्र है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसे कोई परमात्मा घटित नहीं कर रहा है उसे कोई समाज घटित नहीं कर रहा है उसे मैं घटित कर रहा हूं चाहे मैं जानूं और चाहे मैं ना जानूं, मैं जिस कारागृह में कैद हो जाता हूं वो मेरा ही बनाया हुआ है और जिन जंजीरों में मैं अपने को पाता हूं वे मैंने ही ढाली और जिन कांटों पर मैं पाता हूं कि मैं पड़ा हूं वे मेरे ही निर्मित किए हुए जो गड्ढे मुझे उलझा लेते हैं वे मेरे ही खोदे हुए जो भी मैं काट रहा हूं वो मेरा बोया हुआ है मुझे दिखाई पड़ता हो या ना दिखाई पड़ता अगर ये मुझे दिखाई पड़ने लगे तो दुख विसर्जन शुरू हो जाता और ये मुझे दिखाई पड़ने लगे तो आनंद की किरण भी फूटनी शुरू हो जाती और आनंद की किरण के साथ ही तत्व का बोध तत्व का ज्ञान वो जो सत्य है उसकी प्रती के निकट में पहुंचता हूं अब हम इस सूत्र में प्रवेश करें उसके उपरांत कृष्ण बोले अर्जुन यह शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं और हे है अर्जुन तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मेरे को ही जान और क्षेत्र छेत, क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है ऐसा मेरा मत इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है तथा वह क्षेत्र भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मेरे से सुन आपका मन उदास है दुखी है पीड़ित सुबह आप उठे हैं मन प्रफुल्लित शांत जीवन भला मालूम होता है या कि बीमार पड़े हैं और जीवन व्यर्थ मालूम होता है लगता है कोई सार नहीं जवान हैं और जीवन में गति मालूम पड़ती है। बहुत कुछ करने जैसा लगता है कोई अभिप्राय दिखाई पड़ता फिर बूढ़े हो गए हैं थक गए हैं शक्ति टूट गई है और सब ऐसा लगता है जैसे कोई एक दुख स्वप्न था ना कोई उपलब्धि हुई है ना कहीं पहुंचे और मौत करीब मालूम होती कोई भी अवस्था हो मन की एक बात बच्चे में जवान में बूढ़े में सुख का आभास हो दुख का आभास हो उसमें एक बात समान है कि मन पर जो भी अवस्था आती है आप अपने को उसके साथ तादात्म कर लेते हैं। अगर भूख लगती है तो आप ऐसा नहीं कहते कि मुझे पता चल रहा है कि शरीर को भूख लग रही आप कहते हैं मुझे भूख लग रही ये केवल भाषा का ही भेद नहीं है यह हमारे भीतर की प्रती है सिर में दर्द है तो आप ऐसा नहीं कहते ना ऐसा सोचते ना ऐसी प्रतीति करते कि सिर में दर्द हो रहा है ऐसा मुझे पता चल रहा है आप कहते हैं मेरे सिर में दर्द जो भी प्रतीति होती है आप उसके साथ एक हो जाते हैं। वो जो जानने वाला है उसको आप अलग नहीं बचा पाते वो जो जानने वाला है वो खो जाता है ज्ञ में खो जाता है ज्ञाता दृश्य में खो जाता है दृष्टा भोग में खो जाता है भोखता कर्म में खो जाता है कर्ता। वो जो भीतर जानने वाला है वो दूर नहीं रह पाता और एक हो जाता है उससे जिसे जानता है पैर में दर्द है और आप दर्द के साथ एक हो जाते यही एकमात्र दुर्घटना है अगर कोई भी मौलिक पतन है जैसा ईसाइत कहती है, कोई ओरिजिनल कोई मूल पाप अगर कोई एक पतन खोजा जाए तो एक ही है पतन और वो है दात्म जानने वाला एक हो जाए उसके साथ जिसे जान रहा है दर्द आप नहीं हैं, आप दर्द को जानते हैं, दर्द आप हो भी नहीं सकते क्योंकि अगर आप दर्द ही हो जाएं तो फिर दर्द को जानने वाला कोई भी ना बचेगा सुबह होती है सूरज निकलता है तो आप देखते हैं कि सूरज निकला प्रकाश हो गया फिर सांझ आती है सूरज डल जाता है अंधेरा आ जाता है तो आप देखते हैं रात आ गई लेकिन वो जो देखने वाला है ना तो सुबह है और ना सांझ वो जो देखने वाला है ना तो सूरज की किरण है रात का अंधेरा भी नहीं वो जो देखने वाला है वो तो अलग खड़ा है वो सुबह को भी देखता है उगते फिर सांझ को भी देखता है फिर रात का अंधेरा भी देखता है दिन का प्रकाश भी देखता है वो जो देखने वाला है वो अलग है लेकिन जीवन में हम उसे अलग नहीं रख पाते वो तत्क्षण एक हो जाता कोई आपको गाली दे देता खट से चोट पहुंच जाती आप ऐसा नहीं कर पाते कि देख पाए कि कोई गाली दे रहा है और देख पाए कि मन में चोट पहुंच रही दोनों बातें आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं गाली दी गई और आप यह भी देख सकते हैं कि मन में थोड़ी चोट और पीड़ा पहुंची और आप दोनों से दूर खड़े रह सकते ये जो दूर खड़े रहने की कला है सारा धर्म उस कला का ही नाम है वो जो जानने वाला है वो जाने जानने वाली चीज से दूर खड़ा रह जाए वो जो अनुभोगता है अनुभव के पार खड़ा रह जाए सब अनुभव का नाम क्षेत्र है और वो जो जानने वाला है उसका नाम क्षेत्रज्ञ तो कृष्ण इस सूत्र में इन दोनों के भेद के संबंध में प्राथमिक प्रस्तावना कर रहे हैं वे कह रहे हैं ये शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं आप शरीर के साथ अपने को जब तक एक कर रहे हैं तब तक दुख से कोई छुटकारा नहीं अब ये बहुत मजे की और बहुत चमत्कारिक घटना है शरीर को कोई दुख नहीं हो सकता शरीर में दुख होते हैं लेकिन शरीर को कोई दुख नहीं हो सकता क्योंकि शरीर को कोई बोध नहीं इसलिए आप मुर्दा आदमी को दुख नहीं दे सकते इसलिए तो डॉक्टर इसके पहले कि आपको ऑपरेशन करे आपको बेहोश कर देता बेहोश होते से ही शरीर को कोई दुख नहीं होता लेकिन सब दुख शरीर में होते हैं और वो जो जानने वाला है उसमें कोई दुख नहीं होता इसे थोड़ा ठीक से समझ लें दुख शरीर में घटते हैं और जाने जाते हैं उसमें जो शरीर नहीं जानने वाला अलग है और जहां दुख घटते हैं वो वो जगह अलग है पर जहां दुख घटते हैं वहां जानने का कोई संभावना नहीं और जो जानने वाला है वहां दुख के घटने की कोई संभावना नहीं जब कोई मेरे पैर को काटता है तो पैर के काटने की घटना तो शरीर में घटती है और अगर जानने वाला मौजूद ना हो तो कोई दुख घटित नहीं होगा लेकिन जानने की घटना मुझ में घटती कटता है शरीर जानता हूं मैं ये जानना और शरीर में घटना का घटना इतना निकट है कि दोनों इकट्ठे हो जाते हम फासला नहीं कर पाते दोनों के बीच में जगह नहीं बना पाते हम एक ही हो जाते जब शरीर पर कटना शुरू होता है तो मुझे लगता है मैं कट रहा हूं और ये प्रतिति कि मैं कट रहा हूं दुख बन जाती हमारे सारे दुख शरीर से उधार लिए गए शरीर में कितने ही दुख घटे अगर आपको पता ना चले तो दुख घटते नहीं और शरीर में बिल्कुल दुख ना घटे अगर आपको पता चल जाए तो भी दुख घट जाते दूसरी बात भी ख्याल में ले ले शरीर में कोई दुख ना घटे लेकिन आपको प्रतीति करवा दी जाए कि दुख घट रहा है तो दुख घट जाएगा सम्मोहन में सम्मोहित व्यक्ति को कह दिया जाए कि तेरे पैर में आग लगी तो पीड़ा शुरू हो जाती वह आदमी चीखने चिल्लाने लगता है वो रोने लगता है प्रती शुरू हो गई कि पैर में आग लगी सम्मोहित आदमी को कुछ भी कह दिया जाए वो स्वीकार कर लेता उसे वैसा दुख होना शुरू हो जाएगा कोई दुख शरीर में घट नहीं रहा है लेकिन अगर जानने वाला मान ले कि घट रहा है तो घटना शुरू हो जाता आपको शायद ख्याल ना हो जमीन पर जितने सांप होते हैं उनमें केवल तीन प्रतिशत सांपों में जहर होता है बाकी संतानवे तो बिना जहर के लेकिन बिना जहर के सांप के काटे हुए लोग भी मरते हैं अब ये बड़ी अजीब घटना है क्योंकि जिस सांप में जहरी नहीं है उससे काटा हुआ आदमी मर कैसे जाता और इसीलिए तो सांप को जानने वाला भी सफल हो जाता है। क्योंकि संतानबे प्रतिशत मौके पर तो कोई जहर होता नहीं सिर्फ जहर के ख्याल से आदमी मर रहा होता है इसलिए झाड़ने वाला अगर ख्याल दिला दे कि झाड़ दिया तो बात खत्म हो गई इसलिए मंत्र सरलता से काम कर जाता झाड़ने वाला सफल हो जाता सिर्फ भरोसा दिलाने की बात है क्योंकि उस सांप ने भी भरोसा दिलाया है कि मुझमें जहर है उसमें जहर तो था नहीं भरोसे से आदमी मर रहा है तो भरोसे से आदमी बच भी सकता है लेकिन दूसरी घटना भी संभव है असली जहर वाले सांप का काटा हुआ आदमी भी मंत्रोपचार से बच सकता है अगर नकली जहर से मर सकता है तो असली जहर से भी बचने की संभावना है अगर यह भ्रांति सांप ने मुझे काट लिया इसलिए मरना जरूरी है मौत बन सकती है तो यह ख्याल कि सांप ने भला मुझे काटा है लेकिन मंत्र ने मुझे, मुझे मुक्त कर दिया असली जहर से भी छुटकारा दिला सकता है अभी पश्चिम में मनस्पित बहुत प्रयोग करते हैं और बहुत हैरान हुए दुनिया में हजारों तरह की दवाइयां चलती सभी तरह की दवाइयां काम करती होम्योपैथी भी बचाती है एलोपैथी भी बचाती है आयुर्वेदिक भी बचाता है और भी यूनानी हकीम भी बचाता है नेचुरोपैथ भी बचा लेता है मंत्र से बच जाता है आदमी किसी की कृपा से भी बच जाता है डिवाइन हीलिंग प्रभु चिकित्सा से भी बच जाता है तो सवाल यह है कि आदमी इतने ढंगों से बचता है तो विचारणीय है कि इसमें कोई वैज्ञानिक कारण है बचने का कि सिर्फ आदमी का भरोसा बचा लेता आपको शायद पता ना हो जब भी कोई नई दवा निकलती है तो मरीजों पर ज्यादा काम करती लेकिन साल दो साल में फीकी पड़ जाती फिर काम नहीं करती जब नई दवा निकलती है तो मरीजों पर क्यों काम करती नई दवा से ऐसा लगता है कि बस अब सब ठीक हो गया लेकिन साल छह महीने में कुछ मरीज फायदा उठा लेते हैं बाकी इसके बाद फायदा नहीं उठा पाते एक बहुत विचारशील डॉक्टर ने कहा है कि जब भी नई दवा निकले तब फायदा पूरा उठा लेना चाहिए क्योंकि थोड़े ही दिन में दवा काम नहीं करेगी नई दवा काम क्यों करती थोड़े दिन पुराने पड़ जाने के बाद दवा का रहस्य और चमत्कार क्यों चला जाता तो उस पर बहुत अध्ययन किया गया और पाया गया कि जब नई दवा निकलती है तो उसके विरोध में कुछ भी नहीं होता उसकी असफलता की कोई खबर न मरीज को होती न डॉक्टर को होती डॉक्टर भी भरोसे से भरा होता है कि दवा नहीं है चमत्कार है विज्ञापन अखबार सब खबरें देते हैं कि चमत्कार की दवा खोज ली गई डॉक्टर भरोसे से भरा होता है मरीज को दवा देता है और वो कहता बिल्कुल घबराओ मत अब तक तो इस बीमारी का मरीज बच नहीं सकता था लेकिन अब वो दवा हाथ में आ गई अब इस मरीज को मरने की कोई जरूरत नहीं अब तुम बच जाओ वो जो डॉक्टर का भरोसा है वो मंत्र का काम कर रहा है उसे पता नहीं कि वो पुरोहित का काम कर रहा है इस क्षण में उसकी आंखों में जो रौनक वो जो भरोसे की बात है वो जो मरीज से कहना है कि बेफिक्र रहे, मरीज को भी ये यह उत्साह पकड़ जाता है मरीज बच जाता है। लेकिन साल छह महीने में अनुसंधान करने वाले दवा में खोज करते हैं कि सच में इसमें ऐसा कुछ है या नहीं मेडिकल जर्नल्स में खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि इस दवा में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिस पे इतना भरोसा किया जा सके खोजबीन शुरू हो जाती डॉक्टर का भरोसा कम होने लगता अब भी वो दवा डॉक्टर देता है लेकिन वो कहता है शायद काम कर सके शायद ना भी करे वो जो शायद है वो मंत्र की हत्या कर देता है वो डॉक्टर का भरोसा गया मरीज का भी भरोसा गया मैं एक घटना पढ़ रहा था कि एक मरीज पर एक दवा का प्रयोग किया गया डॉक्टर भरोसे से भरा था दवा काम करेगी दवा काम कर गई वो मरीज साल भर तक ठीक रहा बीमारी तिरोहित हो गई लेकिन साल भर बाद अनुसंधानकर्ताओं ने पता लगाया कि उस दवा से इस बीमारी के ठीक होने का को कोई संबंध ही नहीं उसके डॉक्टर ने मरीज को खबर की कि चमत्कार की बात है कि तुम तो ठीक हो गए लेकिन अभी खबर आई है रिसर्च काम कर रही है कि इस दवा में उस बीमारी के ठीक होने का को कोई कारण ही नहीं वो मरीज उसी दिन पुनः बीमार हो गया। वो साल भर बिल्कुल ठीक रह चुका था और कहानी यहीं खत्म नहीं होती छह महीने बाद फिर इस पर खोजबीन चली किसी दूसरे रिसर्च करने वाले ने कुछ और पता लगाया उसने कहा कि नहीं ये दवा काम कर सकती। और वो मरीज फिर ठीक हो गया। तो अभी डॉक्टर्स को शक पैदा हो गया कि दवाएं काम करती या भरोसे काम करते सभी चिकित्सा में जादू काम करता है मंत्र काम करते हैं अगर एलोपैथी ज्यादा काम करती तो उसका कारण यह नहीं कि एलोपैथी में ज्यादा जान उसका कारण यह कि एलोपैथी के पास ज्यादा प्रचार का साधन ज्यादा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है ज्यादा सरकारें अथॉरिटी प्रमाण उसके पास है वो काम करती अनेक चिकित्सकों ने प्रयोग किए हैं उसे वो प्लेस कहते हैं दस मरीजों को उसी बीमारी के दस मरीजों को दवा दी जाती है उसी बीमारी के दस मरीजों को सिर्फ पानी दिया जाता बड़ी हैरानी की बात यह है कि अगर सात दवा से ठीक होते हैं तो सात पानी से भी ठीक हो जाते सात पानी से भी ठीक होते हैं लेकिन बात इतनी जरूरी है कि कहा जाए कि उनको भी दवा दी जा रही आदमी का मन बीमारी ना हो तो बीमारी पैदा कर सकता है और आदमी का मन बीमारी हो तो बीमारी से अपने को तोड़ भी सकता है। मन की यह स्वतंत्रता ठीक से समझ लेनी जरूरी है। आप अपने शरीर से अलग होकर भी शरीर को देख सकते हैं और आप अपने शरीर के साथ एक होकर भी अपने को देख सकते हैं। हम सब अपने को एक होकर ही देख रहे हैं हमारे दुखों की सारी मूल जड़ वहां है शरीर में दुख घटित होते हैं और हम अपने को मानते हैं कि शरीर के साथ एक बच्चा मानता है कि मैं शरीर हूं जवान मानता है कि मैं शरीर हूं बूढ़ा मानता है कि मैं शरीर हूं तो बूढ़ा दुखी होता है क्योंकि उसको लगता है उसकी आत्मा भी बूढ़ी हो गई शरीर बूढ़ा हो गया है आत्मा तो कुछ बूढ़ी होती नहीं लेकिन बूढ़े शरीर के साथ तादात्म बना हुआ है तो जिसने माना था कि जवान शरीर में हूं मानना मजबूरी है अब उसकी उसे मानना पड़ेगा कि अब मैं बुरा हो गया और जिसने माना था शरीर की जिंदगी को अपनी जिंदगी जब मौत आएगी तो उसे मानना पड़ेगा मैं मर रहा हूं लेकिन बचपन से ही हम शरीर के साथ अपने को एक मानकर बड़े होते शरीर के सुख शरीर के दुख हम एक मानते शरीर की भूख शरीर की प्यास हम अपनी मानते एक कृष्ण का सूत्र कह रहा है शरीर क्षेत्र है जहां घटनाएं घटती हैं और तुम क्षेत्रज्ञ हो जो घटनाओं को जानता है अगर यह एक सूत्र जीवन में फलित हो जाए तो धर्म की फिर और कुछ जानकारी करने की जरूरत नहीं है फिर कोई कुरान बाइबल गीता सब फेंक दिए जा सकता एक छोटा सा सूत्र की जो भी शरीर में घट रहा है वो शरीर में घट रहा है और मुझ में नहीं घट रहा मैं देख रहा हूं मैं जान रहा हूं मैं एक दृष्टा हूं ये सूत्र समस्त धर्म का सार है इसे थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना शुरू करें तो ही ख्याल में आएगा एक तो रास्ता यह है कि गीता हम समझते रहते हैं गीता लोग समझाते रहते हैं वो कहते रहते हैं क्षेत्र अलग है और क्षेत्र अलग है और हम सुन लेते हैं और मान लेते हैं कि होगा लेकिन जब तक ये अनुभव ना बन जाए तब तक इसका कोई अर्थ नहीं ये कोई सिद्धांत नहीं है ये तो प्रयोग जन्य अनुभूति है इसे थोड़ा प्रयोग करें जब भोजन कर रहे हो तो समझें कि भोजन शरीर में डाल रहे हैं और आप भोजन करने वाले नहीं देखने वाले जब रास्ते पर चल रहे हो तो समझें कि आप चल नहीं रहे हैं शरीर चल रहा है आप तो सिर्फ देखने वाले जब पैर में कांटा गड़ जाए तो बैठ जाए दो ध्यान करें बाद में कांटा निकालें जल्दी नहीं दो ध्यान करें और समझें कि कांटा गड़ रहा है दर्द हो रहा है ये शरीर में घट रहा है मैं जान रहा हूं जो भी मौका मिले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करने का उसे चूके मत उसका उपयोग कर ले जब शरीर बीमार पड़ा हो तब भी जब शरीर स्वस्थ हो तब भी जब सफलता हाथ लगे तब भी और जब असफलता हाथ लगे तब भी जब कोई गले में फूलमालाएं डालने लगे तब भी स्मरण रखे कि फूल मालाएं शरीर पर डाली जा रही है मैं सिर्फ देख रहा हूं और जब कोई जूता फेंक दे अपमान करे तब भी कि शरीर पर जूता फेंका गया है और मैं देख रहा हूं इसके लिए कोई हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं आप जहां हैं जो हैं जैसे हैं वहीं ज्ञाता को और गेह को अलग कर लेने की सुविधा है न कोई मंदिर का सवाल है न कोई मस्जिद का आपकी जिंदगी ही मंदिर है और मस्जिद वहां छोटा छोटा प्रयोग करते रहे और ध्यान रखें, एक एक ईंट रखने से महल खड़े हो जाते हैं छोटे छोटे प्रयोग करने से परम अनुभूतियां हाथ आ जाती एक एक बूंद इकट्ठा होकर सागर निर्मित हो जाता है और छोटा छोटा अनुभव इकट्ठा होता चला जाए तो परम साक्षात्कार तक आदमी पहुंच जाता है एक छोटे छोटे कदम से हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती तो ये मत सोचें कि छोटे छोटे अनुभव से क्या होगा सभी अनुभव जुड़ते जाते हैं उनका सार इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे आपके भीतर वो इंटीग्रेशन आपके भीतर वो केंद्र पैदा हो जाता है जहां से आप फिर बिना प्रयास के निरंतर देख पाते हैं कि आप अलग हैं और शरीर अलग है बहुत लोग इसको मंत्र की तरह रटते कि मैं अलग हूं शरीर अलग है मंत्र की तरह रटने से कोई फायदा नहीं इससे तो प्रयोग भूमि बनानी जरूरी है बहुत लोग बैठ के रोज सुबह अपनी प्रार्थना पूजा में कह लेते हैं कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं इस कहने से कुछ लाभ ना होगा और रोज रोज दोहराने से ये जड़ हो जाएगी बात इसका कोई मन पर असर भी ना होगा आप इसको मशीन की तरह दोहरा लेंगे इसका अर्थ भी धीरे धीरे खो जाएगा से मेरा अनुभव है कि धार्मिक लोग महत्वपूर्ण शब्दों को दोहरा दोहरा कर उनका अर्थ भी नष्ट कर देते फिर मशीन की तरह दोहराते रहते पुनरुक्त करते रहते तोतों की रटंत हो जाते उसका कोई अर्थ नहीं होता इसे मंत्र की तरह नहीं प्रयोग की तरह इसे चौबीस घंटे में दस बीस पच्चीस बार जितनी बार संभव हो सके किसी सिचुएशन में किसी परिस्थिति में तत्ण अपने को तोड़ के अलग देखने का प्रयोग करें स्नान कर रहे हैं और ख्याल करें कि स्नान की घटना शरीर में घट रही और मैं जान रहा हूं कुछ भी कर रहे हैं यहां सुन रहे हैं तो सुनने की घटना आपके शरीर में घट रही और सुनने की घटना घट गट रही इसे आप जान रहे हैं वो जानने वाले को धीरे धीरे निखार के अलग करते जाएं, जैसे कोई मूर्तिकार छेनी से काटता है पत्थर को ऐसे ही जानने वाले को अलग काटते जाएं, और जो जाना जाता है उसे अलग काटते जाएं, अनुभव को अलग करते जाएं, अनुभोक्ता को अलग करते जाएं, जरूर एक दिन वो फासला पैदा हो जाए वो दूरी खड़ी हो जाए जहां से चीजें देखी जा सकती हे अर्जुन शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्र ऐसा उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं यह ख्याल में ले लेना जरूरी है कि पूरब के मुल्कों में और विशेषकर भारत में हमारा जोर विचार पर नहीं हमारा जोर ज्ञान पर है। हमारा जोर इस बात पर नहीं है कि हम किन्हीं सिद्धांतों को प्रतिपादित करें हमारा जोर इस बात पर है कि हम जीवन के अनुभव से कुछ सार निचोड़ें। ये दोनों अलग बातें इसको आप सिद्धांत की तरह भी प्रतिपादित कर सकते हैं कि आत्मा अलग है शरीर अलग है जानने वाला अलग है जो जाना जाता है वो अलग है इसको आप एक फिलोसॉफी एक तत्व विचार की तरह खड़ा कर सकते हैं। और बड़े तर्क उसके पक्ष और विपक्ष में भी जुटा सकते बड़े शास्त्र भी निर्मित कर सकते लेकिन भारत की मनीषा का आग्रह सिद्धांतों पर जरा भी नहीं जोर इस बात पर है कि जो आप ऐसा मानते हो तो ऐसा मानते हैं या जानते हैं ऐसी आपकी अपनी अनुभूति है या ऐसा आपका विचार है विचार धोखा दे सकता है अनुभूति भर धोखा नहीं देती विचार में डर है विचार में अक्सर हम उस बात को मान लेते हैं जो हम मानना चाहते हैं इसे थोड़ा समझ ले विचार में एक तरह का विश फुलफिलमेंट एक तरह की कामनाओं की तृप्ति होती समझे एक आदमी मौत से डरता है सभी डरते हैं तो जो मृत्यु से डरता है उसके मानने का मन होता है कि आत्मा अमर हो ये उसकी भीतरी आकांक्षा होती कि आत्मा न मरे जब वो गीता में पढ़ता है कि शरीर अलग और आत्मा अलग और आत्मा नहीं मरती वो तत्ण मान लेता मानने का कारण ये नहीं कि गीता सही है मानने का कारण ये भी नहीं कि उसको अनुभव हुआ है मानने का कारण कुल इतना है कि वो मौत से डरा हुआ है मृत्यु से भयभीत इसलिए कोई भी आशरा देता हो कि आत्मा अमर है तो वो कहेगा कि बिल्कुल ठीक जब वो बिल्कुल ठीक कह रहा है तो सिर्फ मृत्यु के भय के कारण वो चाहता है कि आत्मा अमर हो लेकिन आपकी चाह से सत्य पैदा नहीं होता आप क्या चाहते हैं इससे सत्य का कोई संबंध नहीं और आप जब तक चाहते रहेंगे तब तक आप सत्य को जान भी ना पाएंगे सत्य को जानना पड़ेगा आपको चाह को छोड़कर तो विचार अक्सर ही स्वयं की छिपी हुई वासनाओं की पूर्ति होती और हम अपने को समझा लेते इसलिए अक्सर मेरा अनुभव यह है कि जो भी मौत से डरे हुए लोग हैं वो आत्मवादी हो जाते इसलिए इस मुल्क में दिखाई पड़ेगा इस मुल्क इतने दिन तक गुलाम रहा कोई भी आया और इस मुल्क को गुलाम बनाने में बड़ी आसानी रही जितनी तकलीफ हमने कम से कम तकलीफ भी गुलाम बनाने वालों को दुनिया में कोई नहीं देता और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम आत्मवादी लोग हैं हम मानते हैं आत्मा अमर है। लेकिन मरने से हम इतने डरते हैं कि हमें कभी भी गुलाम बनाया जा सका मौत का डर पैदा हुआ कि हम गुलाम हो गए अगर हमें कोई डरा दे कि मौत करीब है तो हम कुछ भी करने को राजी हो गए ये बड़ा असंगत मालूम पड़ता है ये होना नहीं चाहिए आत्मवादी मुल्क को तो गुलाम कोई बना ही नहीं सकता क्योंकि जिसको यही पता है कि आत्मा नहीं मरती उसे आप डरा नहीं सकते और जिसको डरा नहीं सकते उसे गुलाम कैसे बनाइए गुलामी का सूत्र तो भय भे। है जिसको भयभीत किया जा सके उसको गुलाम बनाया जा सकता है और जिसको भयभीत न किया जा सके उसे कैसे गुलाम बनाइए और आत्मवादी को कैसे भयभीत किया जा सकता है जो जानता है कि आत्मा मरती ही नहीं अब उसे भयभीत करने का कोई भी उपाय नहीं आप उसका शरीर काट डालें तो वह हंसता रहेगा और वो कहेगा कि व्यर्थ मेहनत कर रहे हो क्योंकि जिससे तुम काट रहे हो वो मैं नहीं हूं और मैं तुम्हारे काटने से कटूंगा नहीं इसलिए काटने पे भरोसा मत करो तुम काटने से मुझे डरा ना सकोगे तुम काट के मेरे शरीर को मिटा दोगे लेकिन तुम मुझे गुलाम ना बना सकोगे लेकिन आत्मवादी मुल्क इतनी आसानी से गुलाम बनता रहा उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए और कारण मेरी समझ में यह है कि हमारा आत्मवाद अनुभव नहीं हमारा आत्मवाद मृत्यु के भय से पैदा होता है। अधिक लोग मरने से डरते हैं इसलिए मानते हैं कि आत्मा अमर अब यह बड़ी उल्टी बात है मरने से जो डरता है उसे तो आत्मा की अमरता कभी पता नहीं चलेगी क्योंकि मृत्यु की घटना घटती है शरीर में और जो डर रहा है मृत्यु से वो शरीर को अपने साथ एक मान है इसलिए वो कितना ही मानता रहे कि आत्मवाद आत्मा सत्य है आत्मा शाश्वत सत्य है और कितना ही दोहराता रहे मन में कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं लेकिन इन सब के पीछे अनुभव नहीं इन सब के पीछे एक सिद्धांत विचार है और विचार के पीछे छिपी एक वासना है विचार वासना से मुक्त नहीं हो पाता विचार वासना का ही बुद्धिगत रूप है भारत का जोर है अनुभव पर विचार पर नहीं भारत कहता है इसकी फिक्र छोड़ो कि वस्तुता शरीर और आत्मा अलग है या नहीं तुम तो ये प्रयोग करके देखो कि जब तुम्हारे शरीर में कोई घटना घटती है तो वो घटना शरीर में घटती है या तुम में घटती तुम उसे जानते हो फासले से खड़े होकर देखते हो या उस घटना के साथ एक हो जाते कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी सजगता का प्रयोग करे तो उसे प्रती होनी शुरू हो जाएगी कि मैं अलग हूं और तब दोहराना ना पड़ेगा कि मैं शरीर से अलग हूं ये हमारा अनुभव होगा कृष्ण कहते हैं जो ऐसा जानता है स्वयं को क्षेत्र शरीर को क्षेत्र उस तत्व को जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं